विवेक चुनावी प्रपंच का बाध स्वात्म्याता शेषा भाष वस्तु निरासत स्वयमे परम ब्रह्म पूर्णवद्वक्रियम अपने आत्मा में आरोपित समस्त कल्पित वस्तुओं का निराश कर देने पर मनुष्य स्वयं अद्वितीय अक्रिय और पूर्ण ब्रह्म ही है समता चित्तवृत्त पर ब्रह्मण मणि निर्विकल न दृश्यते कश्चिम विकल्प प्रजल्पमात्र परिशिष्यते तत निर्विकल्प परमात्मा पर ब्रह्म में चितवृत्ति के स्थिर हो जाने पर यह दृश्य विकल्प कहीं भी दिखाई नहीं देता उस समय यह कवल वाचारंभ वाणी की बकवाद मात्र ही रह जाता है असत्कल्पो विकल्पो यम विश्वमित्येक वस्तु निर्विकारे निराकारे निर्विशेषे भिधा कुतः उस एक वस्तु ब्रह्म में यह संसार मिथ्या वस्तु के सदृश कल्पना मात्र है भला निर्विकार निराकार और निर्विशेष वस्तु में ध्य कहाँ से आया दृष्टि दर्शन आदि भाव शून्य एक वस्तून निर्विकारे निराकारे, भिदा कुतह। उस दृष्टा, दृश्य और दर्शन आदि भावों से शून्य निर्विकार निराकार और निर्विशेष एक वस्तु में भला भेद कहाँ से आया परिपूर्ण एक वस्तु निर्विकारे निरा निर्विशेषे भिदा कुत प्रलय काल के समुद्र के समान अत्यंत परिपूर्ण एक पदार्थ में जो निर्विकार निराकार और निर्विशेष है भला भेद कहाँ से आ गया तेजसी व तमो यल शांति कारण अद्वितीय परे तत्व निर्विशेषिदा कुत प्रकाश में जैसे अंधकार लीन हो जाता है वैसे ही जिसमें भ्रम का कारण अज्ञान लीन होता है उस अद्वितीय और निर्विशेष परम तत्व में भला भेद कहाँ से आ गया एकात्मके परे तत्व भेदवार्ता कथम भवे सुसुप्त सुखमात्र केवलोक एकात्मक अद्वितीय परम तत्व में भला भेद की बात ही क्या हो सकती है केवल सुख स्वरूप्ति में किसने विभिन्नता देखी है न्यस्त विश्व परतत्वबोधा सदात्मन ब्रह्मण निर्विकल कालत्रप्यक्षित गुणे नश्यम्बुबिंदोर्मृगतृष्णि कायाम परम तत्व के जान लेने पर सत्य स्वरूप निर्विकल्प परब्रह्म में विश्व का कहीं पता भी नहीं चलता तीनों काल में भी कभी किसी ने रज्जु में सर्प और मृगतृष्णा में जल की बूंद नहीं देखी माया मात्र्वैतम अद्वैत परमार ब्रूते श्रुति साक्षात सुसुप्तावूयते श्रुति साक्षात कहती है कि यह द्वैत माया मात्र है वास्तव में तो अद्वैत ही है और ऐसा ही सुसुप्त में अनुभव ही होता है अन्यम अठा आरोप्य निरीक्षित पंडित रज्जु सर्पाद विकल्पो भ्रांति जीवन रज्जु सर्प आदि में बुद्धिमान पुरुषों ने अध्यस्त वस्तु का अधिष्ठान से अभेद स्पष्ट लिखा है इसलिए ब्रह्म में अध्यस्त या संसार रूप विकल्प अज्ञान जन भ्रम के कारण ही जीवित स्थित है आत्मचिंतन का विधान चित्तमूलो विकल्पोयम चित्ता भाव न कचना अतचित्तम समे प्रत्योगे पर यह विकल्प चित्तमूलक है चित्त का अभाव होने पर इसका कहीं नाम निशान भी नहीं रहता इसलिए चित्त को प्रत्यक्ष चैतन्य स्वरूप आत्मा में स्थिर करो कि निरुपमति किलम विद्वान हृदय विद्वान्मपूर्ण किसी नित्यपूज स्वरूप केवल आनंद उपमा रहित, कालातीत नित्य, मुक्त निश्चे आकाश के समान निसीम रहित, निर्विकल्प पूर्ण ब्रह्म का विद्वान समाधि अवस्था में अपने अंतःकरण में साक्षात अनुभव करते हैं प्रकृति विकृत शून्यम भावनातीत भाव समरसमसमानूरम निगम वच निषि नित्यमस्मत्प्रसिद्धम निकल विद्वान्हपूर्ण समाध कारण और कार्य से रहित मानवी भावना से अतीत समरस उपरामहित उपराम रहित प्रमाणों की पहुँच से परे वेद वेदवाक्यों से सिद्ध नित्य अस्मत्मय रूप से स्थित पूर्ण ब्रह्म का विद्वान समाधि अवस्था में अपने अंतकरण में अनुभव करते हैं स्तिमितं अजरमरमस्ताभास वस्तुस्वरूप तमित गुण विकार शाश्वत अजर, अमर, आभास शून्य वस्तुस्वरूप निश्चल जलराशि के समान नाम रूप से रहित गुणों के विकार से शून्य नित्य, शांत स्वरूप और पूर्ण ब्रह्म का विद्वान समाधि अवस्था में साक्षात अनुभव करते हैं न समाता सफले सफली अपने स्वरूप में चित्त को स्थिर करके अखंड ऐश्वर्य संपन्न आत्मा का सा करो संसार संसार गंध गंध से से से युक्त बंधन से संसार गंध से युक्त बंधन को काट डालो और यहां पूर्वक अपने मनुष्य जन्म को सफल करो सर्वोपाधि विमुक्त सचिदानंदम भावयात्मस्थम न भूय कल्प से समस्त उपाधियों से रहित अद्वितीय सच्चिदानंद स्वरूप अपने अंतकरण में स्थित आत्मा का चिंतन करते रहो इससे तुम फिर संसार चक्र में नहीं पड़ोगे दृश्य की उपेक्षा छाए व पुंसपरिदृश्यम आभासूपेण फलानुभूत शरीर माराक्ष पुनः संधत्तम महात्मा मनुष्य की छाया के समान केवल आभास रूप से दिखलाई देने वाले इस शरीर का इसके फल का विचार करके शव के समान एक बार बाध कर देने पर महात्मगण इसे फिर स्वीकार नहीं करते सतत विमल बोधानंद रूपम समेत तद जड मल रूपोपाधि सुदूरे अथ अच्छा पुनरपी नए सस्मता कल्पते कुशनाय अपने नित्य और निर्मल चिदानंदमय स्वरूप को प्राप्त करके इस मलरूप जड़ उपाधि को दूर ही से सर्वथा त्याग दो और फिर कभी इसकी याद भी मत करो क्योंकि उगनी हुई वस्तु तो याद करने पर उल्टी जी बिगाड़ने वाली ही होती है वन्धो निर्विकल्पे तथा स्वयं नित्य विशुद्ध बोध नाम तिष्ठ विद्वरिष्ठ विचार वह में श्रेष्ठ महात्मा जन इस स्थूल जगत को इसके मूल कारण माया के सहित निर्विकल सत्य स्वरूप ब्रह्माग्नि में भस्म करके फिर स्वयं नित्य विशुद्ध बोधानंद स्वरूप से स्थित रहते हैं प्रारब्ध सत्र गम शरीर प्रायात बात गौरी वस्त्र पश्यति तत्पुन गौ अपने गले में पड़ी हुई माला के रहने अथवा गिरने की ओर जैसे कुछ भी ध्यान नहीं देती इसी प्रकार प्रारब्ध की डोरी में पिरोया हुआ जब शरीर रहे अथवा जाए जिसके चित्तवृत्ति आनंद स्वरूप ब्रह्म में लीन हो गई है वह तत्वे फिर इसकी ओर नहीं देख ला अखंड आत्मा स्वस्वरूपे तो देना तत्प्रमित अखंड आनंद स्वरूप आत्मा को ही अपना स्वरूप जान लेने पर किस इच्छा अथवा किस कारण से तत्ववेदता इस शरीर का पोषण करे आत्मज्ञान का फल संसिध्य फल तेतवन मुक्त बहिंत सदानंद रत्मे आत्मज्ञान में सम्यक सिद्धि प्राप्त किए हुए जीवन मुक्त योगी को यही फल मिलता है कि अपने आत्मा के नित्यानंद रस का बाहर भीतर निरंतर आस्वाद किया करें वैराग्यस्य फलम बोधो ही फलम परते पर वैराग्य का फल बोध है और बोध का फल उपरति विषयों से उदासीनता है तथा उपरति का फल यही है कि आत्मानंद के अनुभव से चित्त शांत हो जाए यद्युत्तरो पूर्वपूर्व निष्फलम नवित्ते परमा तीप्ते आनंदोपम स्वतः यदि पिछली पिछली वस्तुओं की प्राप्ति न हो तो पहली बातें निष्फल है अर्थात आत्म शांति के बिना उपरति उपरति के बिना बोध और बोध के बिना वैराग्य निष्फल है विषयों से निवृत्त हो जाना ही परम तृप्ति है और वही साक्षात अनुपम आनंद है दृष्ट दृष्टुख स्वनुद्वेगो विद्या भ्रांति वेलाया नानाकर्म जुगुप्पित पश्चारो विवेकर् प्रारब्धवश प्राप्त हुए दुखों से विचलित न होना ही आत्मज्ञान का सबसे पहला फल है भ्रांति के समय पुरुष ने जो नाना प्रकार के निंदनीय कर्म किए हैं उन्हीं को ज्ञान हो जाने के उपरांत वह विवेक पूर्वक कैसे कर सकता है विद्या फलम सावृत्तिर ज्ञान फलम तदीक्षितम तज्ञाजो कामस्म विद्या का फल अससत से निवृत्त होना और अविद्या का उसमें प्रवृत्त होना है ये दोनों फल ज्ञानी और अज्ञानी पुरुषों की मृगतृष्णा आदि की प्रतीति में उसे जानने या न जानने वालों में देखे गए हैं नहीं तो यदि मूढ़ पुरुष के समान विद्वान को भी असत पदार्थों में प्रवृत्ति बनी रही तो विद्या का प्रत्यक्ष फल ही क्या हुआ अज्ञान हृदय ग्रंथेर विनाशो प्रवित्ते कारणम शतह। यदि अज्ञान रूप हृदय की ग्रंथि का सर्वथा नाश हो जाए तो उस इच्छा रहित पुरुष के लिए सांसारिक विषय क्या स्वतः ही प्रवृत्ति के कारण हो जाएंगे वासनादयो भोग्ये वैराग्य परोवधि अहम भाव दया भाव बोधस् परमोवधि लीन वृत्तेरुत्पत्ते माँ दो परते भोग्य वस्तुओं में वासना का उदय न होना वैराग्य की चरम अवधि है चित्त में अहंकार का सर्वथा उदय न होना ही बोध की चरम सीमा है और लीन हुई वृत्तियों का पुनः उत्पन्न न होना यह उपरामता की सीमा है